ईश्वर के विषय में पिछले दिनों जो बातें रखी गई उसमें एक बात यह थी कि ईश्वर अवतार ग्रहण नहीं करता है शरीर को धारण नहीं करता है और ऐसा क्यों है उसके कई कारण बताए गए थे उस अवतार के विषय में ही रजनीश जी का प्रश्न है आक्षेप तो लोग परमात्मा पर भी बहुत प्रकार से करते हैं तो यदि मात्र आक्षेप व शब्द माधुर्य तर्क शक्ति से अवतारवाद अमान्य है तो जो नास्तिक तर्क युक्ति आदि परमात्मा के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं तो भी हम परमात्मा को तो अमान्य नहीं करते उसी प्रकार से अवतार की मान्यता को कैसे समाप्त कर सकते हैं इन्होंने जो बात लिखी कि मात्र आक्षेप के कारण से जो दूसरे लोग आक्षेप करेंगे यदि परमात्मा का अवतार मानेंगे तो अन्य लोग आक्षेप करेंगे इसलिए हमें अवतार नहीं मानना चाहिए ऐसा समझ के इन्होंने लिखा है मात्र लेकिन उस दिन और बहुत सारी बातें सामने रखी थी अवतार को ऊपर जो आक्षेप आते हैं नास्तिकों के द्वारा वो किस संदर्भ में साथ में जोड़ी गई थी बात कि यदि अवतार माना भी जाए तो ये समस्या भी आती है हमारे को आप देखेंगे जो नास्तिक लोग हैं उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो आस्तिक परिवारों वाले हैं पहले वो भी ईश्वर को मानते थे अधिकांश ऐसे मिलेंगे आपको लेकिन विचारशील थे बहुत सारे उनके मन में प्रश्न उठते थे परमात्मा के बारे में जो अवधारणाएं समाज में प्रचलित हैं उसको देख के उन्हें विरोध लगता था उसका समाधान नहीं हो पाता था और उससे बचने के लिए ये तो कोई फिर युक्तिसंगत बात नहीं है और इसमें तो कोई निर्णय नहीं आ सकता जिनसे पूछो वो अपनी बात को रखते उनको समझा नहीं पाते कि ये ठीक है ये गलत है तो ऐसे व्यक्ति जब नास्तिक बनते हैं तो उनके द्वारा आस्तिकों पर जो आक्षेप किए जाते हैं वो प्राय वो होते हैं जिनसे वो स्वयं जूझ रहे थे जो प्रश्न उनके मन में स्वयं उठे थे और जो उन्हें नास्तिक बनने पर मजबूर कर गए जिनका समाधान उनको नहीं हो पाया तो वो आक्षेप करते हैं इस पे हमें विचार करना ही चाहिए उनके ही नहीं जो आस्तिक है उनके मन में भी ये प्रश्न आएंगे कि यदि ऐसा परमात्मा है तो कैसे और मात्र नास्तिकों के आक्षेप के कारण से हमें अवतारवाद नहीं मानना चाहिए यह कथन बिल्कुल नहीं है यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है मैंने उस दिन भी जो बातें रखी थी संक्षेप से आपके सामने रखता हूं पहली बात तो अवतार की आवश्यकता क्यों है परमात्मा को जो अवतार को मानते हैं वो बताएंगे कि अवतार की आवश्यकता क्यों है तो कहते हैं भाई सज्जनों की रक्षा के लिए दुर्जनों के नाश के लिए धर्म की ग्लानी होती है अधर्म बढ़ गया है उसको ठीक करने के लिए वो अवतार लेते हैं इत्यादि मान्यताएं प्रचलित है तो अगर यही प्रयोजन है तो ये तो परमात्मा बिना शरीर में आए भी ले सकता है अवतार लिए बिना भी इन कार्यो को कर सकता है वो तो सर्वव्यापक है कण कण में है हर व्यक्ति के शरीर में अंतकरण में है जिन राक्षसों का दुष्टों का नाश उसको करना है वो तो बिना अवतार के भी कर सकता है अवतार लेकर के नाश करेगा परमात्मा उसमें तो उसको वर्षों लगेंगे गर्भावस्था में रहेगा तब कुछ नहीं कर सकता फिर चलो बचपन में भी शत्रुओं का नाश कर दिया राक्षसों का तो भी इतना समय लगा ना और उसको सीमित आना पड़ा तो उसको परमात्मा को इस कार्य के लिए अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं है वो तो स्वयं अपने आप में समर्थ है इतने बड़े बड़े लोकलोकांतरों को धारण करता है चलाता है बनाता है मनुष्य उसके सामने कुछ भी नहीं है जी बिंदु मैंने उस दिन भी रखा था तो जिस उद्देश्य से अवतार की कल्पना की जाती है परमात्मा को उस कार्य को करने के लिए यदि वो करना भी है उसको तो शरीर धारण की कोई आवश्यकता नहीं है एक बात दूसरा कि सर्वव्यापक परमात्मा का एक शरीर में आना संभव ही नहीं है वो तो सर्वव्यापक है तो एक शरीर में कैसे अवतरित हो सकता है बाकी जगह ना रहे एक शरीर में आ जाए ऐसा संभव ही नहीं है और अवतरण तो उसका होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है नीचे उतर के आता है कहीं ऊपर रहता हो और फिर नीचे उतर के आए इसको कहते हैं अवतरण परमात्मा तो सर्व्यापक है कण कण में उसका इस तरह से अवतरण वैसे भी संभव नहीं है और शब्द प्रमाण में भी हमारे पास स्पष्ट है वेद का प्रमाण है अकायम उसका शरीर होता ही नहीं है शरीर से रहित थे जैसे हमारे शरीर है ऐसा उसका शरीर नहीं होता है शब्द प्रमाण वेद का मंत्र स्वयं कह रहा है ईश्वर की वाणी स्वयं कह रही है इत्यादि प्रमाण पीछे रखे थे इस आधार पर हम नहीं स्वीकार कर सकते कि परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है ये महापुरुष थे ये मैंने पहले ही आपके सामने रखा हमारे लिए श्रद्धा के योग्य है आदर के योग्य है हमारे आदर्श हैं हमें उनके बताए मार्ग पर चलना होता है हमें प्रेरणा मिलती है वो सब ठीक है इसमें कोई बात नहीं है बड़े महापुरुष थे तो केवल नास्तिकों के आक्षेप के कारण से अवतार को नहीं माना जाता ऐसा नहीं ये तो बहुत बाद की बात है कि अगर माना भी जाए तो हमारे पर यानी आस्तिकों पर इस तरह के नास्तिक और आक्षेप करते हम उनको आक्षेप का अवसर देते हम चाहते तो है उनको कि वो आस्तिक बन जाए ईश्वर को स्वीकार कर ले ये हम चाहते हैं उनको बताते भी हैं लेकिन हम जो बताते हैं उसको वो स्वीकार नहीं कर सकते वो बुद्धि संगत है भी नहीं संगत है भी नहीं जिस तरह की विचित्र मान्यताएं ईश्वर के बारे में प्रचलित हो चुकी हैं, परस्पर विरुद्ध और विपरीत बातें वो किसी भी बुद्धिमान को स्वीकार नहीं हो सकती जो आंख बंद करके मान लेते हैं और अपने को धार्मिक समझ लेते हैं या श्रद्धालु समझ लेते हैं वो मान सकते हैं इन सब विपरीत बातों को लेते वहां ठीक है चलो कोई बात नहीं हमारी परंपरा है हमारी संस्कृति है ये परंपरा कब से है ये ये संस्कृति है भी ये नहीं ये हमारा धर्म है भी या नहीं ये भी तो सोचिए अगर यही परंपरा यही संस्कृति यही वैदिक धर्म होता तो ये मूल में भी मिलता है हमारे को ये तो बाद की बात तो जिसको हम संस्कृति धर्म अपना मान करके हमारी परंपरा मान करके स्वीकार करते हैं इसमें हमें सोचना होगा कि यह हमारी परंपरा है भी यह नहीं बहुत से अंधविश्वास समाज में प्रचलित हो गए थे जिन भी परिस्थितियों के कारण हुए हो सती प्रथा है मृत्यु भोज है बहुत सारी बातें प्रचलित हैं आज हम स्वीकार करते नहीं उचित नहीं है ये पहले भी नहीं थी बीच में आ गई तो आ गई हूं उसको कोई परंपरा कहके उसको स्वीकार करने लगे तो ये तो उचित नहीं है तो जो आंख बंद करके मान लेते हैं परमात्मा को केवल भावना के आधार पर वो तो मान सकते हैं और ऐसी स्थिति में हम किसी समझदार को समझने वाले को ये बताने लगे कि वो ईश्वर को माने वो नहीं मान सकता ये आस्तिकों का कर्तव्य है इस बिंदु पर ध्यान दें कि नास्तिक आखिर क्यों नास्तिक बना वो आस्तिक परिवार का था क्यों नास्तिक है वो और बहुत सारे कर्मकांड पूजा पाठ करते हुए भी बहुत से लोग कहते हैं नहीं मैं मानता नहीं हूं ठीक है घर परिवार में होता है लोग बुरा मानेंगे इसलिए मैं सम्मिलित हो जाता हूं इसलिए मैं ये कर लेता हूं अलग से पूछो तो नहीं मेरा विश्वास नहीं है मेरे को विश्वास नहीं है कि परमात्मा होता है नहीं होता है या जिसको मैं कर रहा हूं ये भगवान है या नहीं है मेरे को विश्वास नहीं है ऐसे बाहर से आस्तिक दिखने वाले भी रहते हैं क्यों उनको कोई इससे विरोध नहीं है नास्तिक कोई सारे के सारे आस्तिकों के विरोधी नहीं है हमारे विपरीत नहीं है हमारे परिवारों के हैं हमारे समाज के हमारे गांव के हैं हमारे भाई बंधु हैं वो क्यों ऐसे बन गए इस पे हमारे को विचार करना होगा वो नास्तिक हो गए इसलिए वो निंदनीय है उन्हीं का सारा दोष है ये चिंतन पूरी तरह ठीक नहीं है उनका भी दोष हो सकता है लेकिन आस्तिकों को भी तो सोचना होगा हमने किस तरह से प्रस्तुत किया है वो ठीक है भी या नहीं है कैसे कोई स्वीकार कर सकता है उस दृष्टि से ये बात साथ में मैं रखता हूं रख रहा था बीच बीच में लेकिन अवतार नहीं होता है उसके पीछे दूसरे मुख्य आधार प्रमाण है वो आपके सामने रखे आगे इन्होंने एक और प्रश्न किया रजनीश जी ने ईश्वर के स्वरूप के प्रसंग में ही मैंने यजुर्वेद के मंत्र के आधार पर कहा था कि परमात्मा में व्रण नहीं होते घाव नहीं होते चित्र नहीं होते अब प्रणम ये आया है उसके ऊपर इनका एक प्रश्न है कि परमात्मा के घावरहित होने की बात यदि है तो वह तो उस चेतन को घाव नहीं है क्योंकि घाव होगा यदि ये अवतार के पृष्ठभूमि में प्रश्न कर रहे हैं कि परमात्मा ने अवतार ले भी लिया शरीर आ भी गया और घाव हुआ भी तो घाव तो शरीर को होगा परमात्मा को थोड़ना होगा तो गा, परमात्मा को घाव नहीं होता इससे अवतार का खंडन थोड़ा ना हो जाता है जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया नया दर्शन पढ़ते तो परमात्मा अवतार रूप में यहां आता है तो वह यहां के नियमों का स्वयं पूर्ण पालन करता है ये उस तरह से भी है जैसे कि हमारे घाव हो जाते हैं तो वो भी आत्मा के थोड़े होते हैं नई निंत थे घाव हम जो शरीर धारण करते हैं उनके भी घाव अगर होते हैं तो किसके होते हैं शरीर के ही होते हैं आत्मा में थोड़े ना होते हैं तो ऐसे परमात्मा भी शरीर को धारण करता है उसमें घाव होते हैं तो शरीर में होंगे परमात्मा तो में थोड़े ना होंगे ये बात ठीक है लेकिन जब ये घाव कहा जाता है तो हमारे ही घाव कहे जाते हैं गौण भाषा का प्रयोग है मृत्यु कही जाती है तो आत्मा मर गया यही कहा जाता है वास्तव में आत्मा मरता नहीं है नित्य होता है लेकिन शरीर से वो होना इंद्रियों से वियोग होना ये उसका मरना कहा जाता है कौन भाषा का प्रयोग है तो इस तरह से जैसे हमारे घाव हो जाते हैं और ये घाव शरीर में होते हुए भी हमारे ही कहे जाते हैं कि हमारे को घाव हो गया इससे हमारे को परेशानी है यह छिद्र है तो ऐसा ही गौण प्रयोग वहां पर समझना चाहिए वास्तव में तो परमात्मा में भी कोई घाव नहीं होता आत्मा में भी कोई घाव नहीं होता जो शरीर वाले होते हैं उनके होता है तो इससे केवल इतना आता है कि जो शरीर वाले होते हैं उनमें घाव देखा जाता है परमात्मा के घाव नहीं होता इसका मतलब उसको शरीर भी नहीं होता है ये उस तरह से वहां पर सिद्ध करने की बात थी फिर इन्होंने लिखा क्योंकि परमात्मा अवतार रूप में यहां आता है तो वह यहां के नियमों का स्वयं पूर्ण पालन करता है उसी प्रकार जैसे स्वयं प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री भी टैक्स आदि का पालन करते हैं पाचक स्वयं भी भोजन करता है तो परमात्मा ने यदि अवतार लिया है तो वो भी यहां के नियमों का पालन करेगा जैसे और करते हैं उस संदर्भ में शायद बोल रहे होंगे कि भाई कैसे वो गर्भवास किया और किया सुख दुख हुए विलाप हुआ इत्यादि तो जैसे और पालन करते हैं वैसे ये भी करते तो देखिए प्रधानमंत्री वित्त मंत्री का तो उदाहरण इसलिए कि वो भी नागरिक हैं इस देश के भले ही प्रधानमंत्री बन गए हो भले ही वित्त मंत्री बन गए हो लेकिन जो नियम है कर चुकाने का टैक्स चुकाने का वो प्रत्येक नागरिक पर है वो नागरिक है इसलिए उन पर नियम लागू होता है लेकिन जो ये सुख दुख वाला भाग है कर्म का भाग है कर्माशय का बनना ही तो केवल आत्माओं पे घटता है जीवात्माओं पे घटता है परमात्मा तो अविद्या से ग्रस्त ही नहीं हो सकता उसके द्वारा कोई मिथ्या ज्ञान ही नहीं मिथ्या ज्ञान से युक्त तो कर्म नहीं हो सकते उसका कोई कर्माशय नहीं हो सकता तो वो तो उसकोटी में ही नहीं आता है इसलिए उसको यहां पर अवतार रूप में लेके कि वो भी ऐसे ही करेगा विवाह करेगा बच्चे होंगे सुख दुख होगा ये परमात्मा पे इस उदाहरण से नहीं घटाया जा सकता अगला प्रश्न है भरदवाज का क्या जीवात्मा भी मूल तत्व है क्योंकि जीवात्मा तो मन बुद्धि अज्ञान अहंकार आदि और पुरुष का संयम है संगम है तो ये मूल तत्व कैसे हुआ तो जीवात्मा शब्द के दो तरह से अर्थ किए जाते हैं दो अर्थों में इसका प्रयोग होता है एक जो आपने बाद में लिखा उसको भी जीवात्मा कहते हैं ऐसी आत्मा जो अभी जीवन से युक्त है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि से युक्त जो आत्मा है उसको जीवात्मा या जीव कहते हैं क्योंकि उसमें जीवन है जैसे हमारा सबका जीवन चल रहा है तो जीवन से युक्त जो आत्मा है उसको जीवात्मा कहते हैं जिसका जीवन चल रहा है और जिस आत्मा का जीवन नहीं चल रहा है प्रलयावस्था में है मुक्तावस्था में है चूंकि उसका ये जीवन नहीं चल रहा है शरीर धारण नहीं किया हुआ है इसलिए उसको केवल आत्मा कहते हैं इस दृष्टि से आत्मा और जीवात्मा या आत्मा और जीव जीव और जीवात्मा तो एक ही बात हो जाएंगे ये प्रयोग भिन्न भिन्न दृष्टि से किए जाते हैं जब ये अर्थ लेंगे जीव या जीवात्मा का तो कह सकते हैं कि जीवात्मा मूल तत्व नहीं है तो अनेकों के संयोग की संज्ञा है नाम है। लेकिन जीवात्मा शब्द का प्रयोग शुद्ध आत्मा के लिए भी लोक में किया जाता है और मैं भी मैंने भी कई बार इस तरह का प्रयोग किया होगा तो जीवात्मा शब्द से सदा उसी जीव का ग्रहण नहीं होगा जो इन सब शरीर आदि से युक्त है शुद्ध जो चेतन है उसको भी जीवात्मा शब्द से गौण रूप से प्रयोग किया जाता है आत्मा के पर्यायवाची के रूप में भी जीवात्मा प्रयोग किया जाता है ऐसा आत्मा जो जीवन में आता है परमात्मा तो जीवन में आता नहीं है शरीर धारण नहीं करता है इसलिए वो जीवात्मा नहीं हो सकता लेकिन जो आत्मा शरीर धारण करता है जीवन में आता है जीवन धारण करता है जिसका जीवन चलता है वो अभी भले ही जीवन में ना हो शुद्ध रूप में अलग हो शरीर धारण नहीं कर रखा फिर भी उसको जीवात्मा कह सकते हैं एक उस तरह का प्रयोग है तो जब हम आत्म तत्व की दृष्टि से जीवात्मा शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो तो मूल तत्व है मूल इस दृष्टि से कि वो नित्य है ना उत्पन्न हुआ और नष्ट होगा मूल तत्व कहते ही उसको है कि जिसका कोई और कारण ना हो जिसको किसी ने बनाया ना हो उसको मूल तत्व कहते हैं घड़े को कोई भी मूल तत्व नहीं कह सकता क्योंकि तो वो बना है घटकों से तो ऐसे पीछे जाते जाते जाते, जाते जिसके टुकड़े नहीं हो सकते जिसको कभी बनाया नहीं है जिसके कोई कारण नहीं है उसको मूल तत्व कहते हैं तो इस दृष्टि से आत्मा और आत्मा के यही अर्थ में जब जीवात्मा या जीव शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वह मूल तत्व है उसकी उत्पत्ति और नाश नहीं होता उसको किसी भी तरह नहीं बनाया गया ना वो बना है परमात्मा ने भी नहीं बनाया वो नित्य है इस दृष्टि से तो वो मूल तत्व है लेकिन जब जीवात्मा शब्द का प्रयोग इस शरीर आदि के साथ मिलकर के करते तो इसको मूल तत्व नहीं कहेंगे वो इस संगठन समूह का नाम है उस दृष्टि से मूल तत्व नहीं है अगला प्रश्न लोकेन्द्र जी का जड़ के बिना चेतन यानी जीव अपूर्ण है अंततः दोनों एक हैं या अंततः है दोनों भिन्न हैं। तो जड़ के बिना चेतन अपूर्ण है चेतन यानी जीव इन्होंने ठीक लिखा है परमात्मा को तो कोई आवश्यकता नहीं है प्रकृति की लेकिन जीवों के कार्यों के लिए प्रकृति की आवश्यकता है और परमात्मा इस रूप में शरीर आदि बनाता है तो अंततः दोनों एक है या अंततः दोनों भिन्न है अंततः दोनों भिन्न है दोनों में बहुत भिन्नताएं हैं चेतन यानी जो जीव जिसको हम आत्मा कहते हैं जीव आत्मा भी कह लीजिए वो अणु स्वरूप और चेतन है चेतन उसका मुख्य गुण है जानवान है उसको अनुभूति होती है लेकिन जो प्रकृति है वो जड़ है उसको अनुभूति नहीं होती है ज्ञान से रहित है अब बाकी चीजें भी ले सकते हैं हम कि जीव या चेतन सुख दुख से युक्त होता है प्रकृति सुख दुख से युक्त नहीं होती है जीव इच्छा अनिच्छा से प्रीति अप्रीति से युक्त होता है जड़ प्रकृति इच्छा अनिच्छा प्रीति अप्रीति से नहीं युक्त होती क्योंकि चेतना नहीं है जड़ है आत्मा में प्रयत्न होता है जड़ में अपना कोई प्रयत्न नहीं होता दूसरे उसको जैसा चलाएंगे जैसा करेंगे वैसा वो होती रहेगी लेकिन उसकी अपनी ओर से प्रवृत्ति नहीं होती है जड़ है ये भिन्नता है उस मूल प्रकृति से जड़ से ये संसार बन सकता है आत्मा से नहीं बन सकता आत्मा इसका उपादान कारण नहीं है प्रकृति इसका उपादान कारण है ये सारा संसार है तो दोनों में भिन्नता है अगला प्रश्न है नीका लोकेन्द्र जी का परमात्मा प्रकाश स्वरूप है लेकिन प्रकाश तो दिखता है यदि अधिक प्रकाश स्वरूप है तो रात को भी सर्वव्यापक होने के कारण प्रकाश रहना चाहिए ठीक है तो परमात्मा को प्रकाश स्वरूप कहा जाता है तो प्रकाश स्वरूप का मतलब है ज्ञान स्वरूप प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीक है जैसे बुद्धि में हमें ज्ञान होता है तो क्या बुद्धि में प्रकाश हो गया आपने बच्चों के वो कॉमिक्स देखे होंगे जिसमें कोई बात सूझ जाती है तो कैसे दिखाते हैं एक बल्ब जना देते हैं ऊपर ऐसा बच्चों के लिए दिखाते अब वैसे तो कोई बल्ब जलता नहीं है लेकिन यह प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है क्योंकि प्रकाश के होने पर हमें ज्ञान हो पाता है हम देख पाते हैं समझ पाते हैं अंधेरा हो जाए तो कहां ज्ञान होगा हमें जो ज्ञान होता है उसमें इस प्रकाश की महत्वपूर्ण तो भूमिका है अंधेरे में भी स्पर्श आदि से हमें ज्ञान हो सकता है गंध से ज्ञान हो सकता है लेकिन हमारा अधिकांश ज्ञान रूप से नेत्रों से होता है तो प्रकाश एक तरह से ज्ञान का स्वरूप है ज्ञान की तरह से ही ज्ञान का बहुत बड़ा कारण है और प्रकाश के होने पर जैसे वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है दिखने लग जाती हैं, ऐसे ही ज्ञान के होने पर सारा संसार ठीक ठीक समझ में आने लगता है हमारी समझ बढ़ जाती है हमारा व्यवहार उचित होता है हमें बाधा नहीं होती है जैसे अंधेरे में ठोकर लगती है प्रकाश में ठोकर नहीं लगती है ऐसे ही बुद्धि में ज्ञान होने पर हमें जीवन में जीवन की राह में ठोकरें नहीं लगती और ज्ञान होने पे जहां ज्ञान होता है वहां वहां हमारे को ठोकरें होती है गलतियां होती है हमारे से तो इस दृष्टि से ज्ञान के लिए प्रकाश शब्द का यहां पर प्रयोग समझना चाहिए तो प्रकाश स्वरूप है यानी तो ज्ञान स्वरूप है और जैसे प्रकाश अन्यों को प्रकाशित करता है ऐसे परमात्मा भी अन्यों को प्रकाशित करता है यदि परमात्मा इस दृष्टि को नहीं बनाता तो हम जान नहीं सकते थे कुछ भी परमात्मा की व्यवस्था से ही तो हम सब ये देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं इस सारा संसार प्रकाशित हुआ उसके कारण से तो जैसे प्रकाश अन्यों को दिखाने में सहयोगी बनता है ऐसे परमात्मा भी हमें इस संसार को दिखाने जनाने में सहयोगी बन रहा है इस रूप में भी वो प्रकाश स्वरूप है तो इसलिए वो प्रश्न ही नहीं उठता कि प्रकाश तो दिखता है बिल्कुल ठीक प्रश्न है जो लोग ये मानते हैं कि नहीं ईश्वर में ईश्वर प्रकाश स्वरूप है और उसका प्रकाश होता है और अलग अलग तरह के प्रकाश मानते हैं और ध्यान के इस समय में जब नेत्रों के सामने कुछ प्रकाश दिखने लगता है तो ये कहते हैं कि ये परमात्मा का दर्शन प्रारंभ हो गया है, ये परमात्मा दिखाई दे रहा है उससे भी रहते हैं बहुत से लोग इसी को परमात्मा का दर्शन मानते हैं ये बिल्कुल मिथ्या धारणा है भ्रांति है ऐसे प्रकाश का दर्शन तो कभी भी हो जाता है कैसे भी हो जाता है जीवन भलाई कैसा भी हो यम नियम के विपरीत हो झूठ छल कपट करता हो कोई विवेक नहीं कोई समझ नहीं यह सब प्रकाश तो किसी को भी दिख जाएगा इस शास्त्र के अत्यंत विपरीत बात है बिना विवेक के वैराग्य नहीं होता और बिना वैराग्य के वो स्थिति नहीं बनती है वो एकाग्रता ही नहीं आएगी वो वृत्ति निरोधी नहीं होगा जहां परमात्मा आत्मा का साक्षात्कार होता है इसलिए इस भ्रांति में कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए कोई भी बोलता हो ये प्रकाश दिखाई दे रहा यानी प्रकाष है यानी परमात्मा का प्रकाश है प्रकाश स्वरूप का मतलब है ज्ञान स्वरूप है ये प्रकाश है ये भौतिक प्रकाश है जो भी हमें आंखों से दिखाई देता है ये सारा भौतिक है ध्यान के समय भी आंख बंद करके जो दिखाई देता है प्रकाश है अलग अलग रंग हैं कोई छोटा या सूर्य जैसा चंद्रमा जैसा तारों की झिलमिल जो कुछ भी है यह सारा प्रकृति का है भौतिक है इसको परमात्मा कभी नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा रूप गुण से रहित है और जो रूप मानते हैं उन पे ये प्रश्न उठेगा ये नास्तिकों का की तरफ से भी प्रश्न आता है अब प्रकाश स्वरूप कहते हो तो रात को क्यों नहीं हो जाता प्रकाश बिल्कुल ठीक प्रश्न है गलत क्या है इसमें जैसे सूर्य के होने पे प्रकाश होता है यदि परमात्मा भी ऐसा ही है इसी प्रकाश को देने वाला है तो अंधेरा कहीं होना ही नहीं चाहिए तो वास्तविकता यह है कि परमात्मा में ऐसा प्रकाश होता ही नहीं है वो प्रकाश जितना है ये प्रकृति का है सूर्य से जो हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है एक तरह से कह दिया जाता है ये परमात्मा का ही प्रकाश है ये परमात्मा की व्यवस्था से प्रकाश है इसलिए कह देते हैं कि यह परमात्मा का प्रकाश है वास्तव में ये परमात्मा का प्रकाश नहीं ये प्रकृति का प्रकाश है जड़ वस्तु से निकल रहा है यह प्रकाश रूप गुण जड़ का ही होता है चेतन का है ही नहीं चेतन तो निराकार है जितनी साकार वस्तुएं हैं वो जड़ है और उन्हीं में रूप गुण रहता है तो परमात्मा की कृपा से परमात्मा की व्यवस्था में हमें यह प्रकाश मिलता है सूर्य आदि का इस रूप में हम कह सकते हैं कि परमात्मा की व्यवस्था से यह उसी का प्रकाश है लेकिन तत्वतः अगर देखेंगे तो परमात्मा में अपना कोई प्रकाश नहीं होता है अगला प्रश्न रंजन जी का आत्मा निराकार है तो कैसे समझाएं किसी को कैसे समझाएं आपको समझ में आ गया है आपको समझ में आ गया है? रंजन जी आत्मा निराकार है पहले हमें तो समझ में आए दूसरों को समझाएंगे अगर हमें समझ में आ गया है तो हम दूसरों को भी समझा सकते हैं हमें कैसे समझ में आ गया हम कैसे मान रहे हैं कि आत्मा निराकार है दूसरों ने कह दिया इसलिए मान रहे हैं तब तो हम दूसरे को अन्यों को जो जिनको निराकार समझाना है उनको नहीं समझा सकते लेकिन हाँ, हमने समझ के माना है विचार करके माना है तो जिस तरह से हमने माना है जिन तर्क युक्ति से प्रमाणों से वही दूसरे को समझाने के भी काम आएंगे उसी तरह से किया जा सकता है इसमें हम दूसरे ढंग से भी सोच सकते हैं ठीक है अगर कोई न भी मानता हो कि आत्मा निराकार है वो कहेगा नहीं साकार ही है तो बोले अच्छा क्या आकार है आत्मा का उनसे पूछो वो जो साकार कहते हैं कि अच्छा आप बताओ साकार है मतलब कैसा साकार है उत्तर दे सकते हैं कुछ वो कुछ कहेंगे तो पूछेंगे नहीं तो वही वही पूछते रहते हैं कि निराकार कैसे है निराकार कैसे हम भी तो उनसे पूछ सकते हैं कि अच्छा आप साकार मानते हो क्या निराकार है तो दिखा तो सकते नहीं है यही उसका धर्म है आंखों से दिखता नहीं है हाथों से छुआ नहीं जा सकता लेकिन क्या हमें सबको ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है मैं जानने वाला हूं बेको सुख दुख है मैं प्रयत्न करता हूं इच्छा होती है प्रीति अप्रीति होती है ये चेतन के धर्म है और इसका विस्तार से बहुत सारी बातें हैं कि क्यों हम शरीर को चेतन मान लें जो साकार है इंद्रियों को क्यों नहीं मान ले मन को क्यों नहीं मान रहे एक और अलग से विस्तृत चर्चा है न्याय दर्शन में एक प्रकरण लिया गया है उस सब को देखते हुए हम इनको चेतन नहीं मान सकते आकार वाली चीजों को परमात्मा भी निराकार है और आत्मा भी निराकार है तो जिसमें रूपादि नहीं होते हैं उसको निराकार कहते हैं निराकार का लक्षण ही यही है ऐसा ही हमें उसमें समझना चाहिए अगला प्रश्न रजनीश जी का जब हम ब्रह्म में ही हैं, ब्रह्म में सब हैं, हम में भी ब्रह्म है हम चाहकर भी ब्रह्म से दूर नहीं हो सकते हैं, तो उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए इतना प्रयास क्यों प्राप्ति में प्राप्त क्या होगा तो उत्तर वैसे इनको पता है आगे प्रश्न कर रहे हैं वैसे कुछ नहीं प्राप्त करना है हम तो वो हमारे अंदर है हम उसके अंदर है उसके वो सर्वव्यापक है हमारे निकट है निकट है उससे अधिक निकट कोई नहीं है उसको पाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है लेकिन जैसा आपने भी लिखा है यदि परमात्मा में आनंद की प्राप्ति होनी है तो क्या प्राप्त होना है तो यानी आनंद की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति तो वह यहां भी होनी चाहिए क्योंकि हम तो है ही परमात्मा में ये तो प्रश्न पहले इस विषय में मैंने बात रखी थी एक बार की ये ठीक है जैसे कि अग्नि में हम रहते हैं तो उसका ताप हमारे को मिल ही जाता है जल में रहते हैं तो उसकी नमी हमारे को मिल ही जाती है ऐसे परमात्मा में जो आनंद स्वरूप है उसमें रहते हैं तो आनंद मिल जाना चाहिए ये तर्क जो देते हैं बहुत से लोग तो ये अग्नि या जल आदि के उदाहरण है जड़ वस्तुओं के उदाहरण है उनके हाथ में अपना गुण नियंत्रित नहीं है उनके संपर्क में जो आएगा उसको वो गुण प्राप्त हो जाएगा लेकिन परमात्मा चेतन है उसका आनंद और ज्ञान उसके नियंत्रण में है पूरा वो चाहे तो दे चाहे तो नहीं दे ये उसकी विशेषता है और वो न्यायकारी भी है जो उस पात्रता को प्राप्त करते हैं जो उतने पवित्र हो जाते हैं उनको वो अपना आनंद दे देते हैं अपना स्वरूप दिखाता है अपना जान दे देता है पूरा और जिसकी योग्यता नहीं है उसको परमात्मा नियंत्रित रखता है उसको वो नहीं देता तो परमात्मा सर्व्यापक होते हुए भी ये गुण उसमें सर, सब जगह होते हुए भी वो हम सबको अनुभव नहीं होते क्योंकि अभी हमारी पात्रता नहीं है हमने बीच में बाधाएं पैदा खड़ी कर रखी है परमात्मा की कृपा जब हमारे पर होगी वो जब हमें ये देगा तभी हमें ये प्राप्त होते हैं तो इतना ही रखते हैं प्रणव ओ भी बता ओमश के गदे आदि नहीं उठाइएगा जो संभालते हैं अभी निरुक्त की कक्षा भी होगी